नमस्कार मिस फिट सीधी बात पर मैं अर्चना चाउजी आप सभी का स्वागत करती हूं आइए आज दिगंबर नासवा जी के ब्लॉग स्वप्न मेरे से उनका एक गीत सुने शीर्षक है जिंदगी का गीत जिंदगी का रंग हो वो गीत गाना चाहिए जिंदगी करंग हो वो गीत गाना चाहिए यूं कोई भी गीत नहीं गुनगुनाना चाहिए यूं कोई भी गीत नहीं गुनगुनाना चाहिए ज़िंदगी का रंग हो वो गीत गीत गाना चाहिए, चाहिए, यूं कोई भी गीत नहीं गुनगुनाना शहर पूरा जगमगाता है चरागों से मगर शहर पूरा जगमगाता है चरागों से मगर स्याह मूड़ पर कोई दीपक जलाना चाहिए जिंदगी का रंग हो वो गीत गाना चाहिए यूं कोई भी गीत नहीं गुनगुनाना चाहिए दोस्तों की दोस्ती पे नाज तो करिए मगर दोस्तों की दोस्ती पे नाज तो करिए मगर दुश्मनों को देख कर भी मुस्कुराना चाहिए जिंदगी का रंग हो वो गीत गाना चाहिए यूं कोई भी गीत नहीं गुनगुनाना चाहिए मंजिलों को पाही लेते हैं तमाम राह भर मंजिलों को पाही लेते हैं तमाम राह पर रास्ते के पत्थरों को भी उठाना चाहिए जिंदगी का रंग हो वो गीत गाना चाहिए यूं कोई भी गीत नहीं गुनगुनाना चाहिए चांद की गली में सूरज खो गया अभी अभी चांद की गली में सूरज खो गया अभी अभी आज रात जुगनों को टिमटिमाना चाहिए जिंदगी का रंग हो वो गीत गाना चाहिए यूं कोई भी गीत नहीं गुनगुनाना चाहिए आदमी और आदमी के बीच का ये फासला आदमी और आदमी के बीच का ये फासला सुलगती सी आग है उसको बुझाना चाहिए जिंदगी का रंग हो वो गीत गाना चाहिए यूं कोई भी गीत नहीं गुनगुनाना चाहिए